प्रष्ट हो रूपम रूपमूपो बूतांतरात्मा रूपम रूपमूपो बी है वो वही बुद्ध बना वही रावण बना वही राम बना वही कंस भी है वही कृष्ण भी है वही अबूजा गर्भचारी है और वही इधर जो शायद धर्मा बन के बैठ के बोल रहा है कोई दूसरा थोड़े नाम परिवर्तन होते जाता है उपाधियों को लेकर के है तो एक ही अनेक नहीं है ये आवज अज्ञान है ये आवज स्वात्म स्वरूपानुभूति नहीं होती है तावत पर्यंत ही निष्ठा बनी हुई होने के कारण से इस की प्रकार की विभिन्न प्रकार की संख्या उत्पन्न होते रहते हैं प्रतिरूपो बहिष्ठ है लेकिन तो वो भी भगवान के ही रूप है वो भी पूरी नास्तिक वाद को फैलाई रहे है भोगवाद को प्रधानता दे रहे हैं उपभोगवाद का प्रचार कर रहे हैं इस कलियुग की महिमा को स्थापना करने के लिए भगवान हो भी रूप धारण किए और बचाने के लिए सनातन धर्म को उसके सनातनत्व का नाश न हो सके नहीं तो सनातन के नष्ट हो जाए सनातन नित्य इसके लिए हम और आप जी से रूप धारण करके यहाँ बैठ के इसका चिंतन मनन भी कर रहे हैं इसलिए एक ही आत्मा एक ही परमात्मा ये रूप धारण किया है यह संसार चक्र का संचालन करने के लिए वही समय समय पर इन इस प्रकार के रूप धारण करके कहीं वेद का निंदा कर रहा है तो कहीं वेद का स्थिति कर रहा है और वेद स्थिति करने वालों में भी कहीं अद्वैत की स्तुति हो रही है कहीं तो अद्वेत की निंदा हो रही है कि सारे चीज है चित्र में केवल राजा हो तो मजा नहीं है सिंहासन भी होना जरूरी है राजा किस बात का नहीं तो और सिंहासन और राजा अकेला बैठा है तो भी ठीक नहीं दो चार मंत्री भी दिखाने पड़ेंगे दरबार तो दरबार ही है ना उसे सारे चीज की जरूरत है खंभे भी दिखाने पड़ेंगे उसी प्रकार यहाँ पर भी जब संसार चित्र के चित्रीकरण करता है भगवान आस्तिक नास्तिक भोगवादी और अपभोगवादी और वास्तविक आध्यात्मवादी सभी प्रकार के लोगों का चित्रीकरण तो करना ही होगा नहीं तो चित्र ही नहीं है वो एक रेस रहेगा चल एक रेस रहेगी फिर चित्र क्या है चित्र की विचित्रता में ये सब भेद होना आवश्यक यही संसार है तो तो तुर्णा तुर्णा तुर्णा। और क्या? बिना इस चित्र की विचित्रता का अद्वैत की सिद्धि नहीं है बिना इस वेद के खंडन के वेद अद्वैत की स्थापना कैसे करोगे विचारन होना जरूरी है श्रद्धा वन लगभग ज्ञान जब विचारन होता है तभी आपकी श्रद्धा टिकी है कि नहीं टिकी है भी देखना जरूरी है इसलिए भगवान खुद बन गया है बुद्ध खुद बन गए महावीर खुद बन गए चार और खुद आज बने हुए वैज्ञानिक और देख रहे हैं कि आप कितने वेदों के प्रति श्रद्धा रखते हैं खुद बना दिए कंप्यूटर और बने हैं कंप्यूटर और ये देखना चाह रहे हैं क्या वेदों को कंप्यूटर में रखोगे कि अपने खोपड़ी में भी कुछ रखोगे ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं आपके अंदर वेदों में श्रद्धा है तो आप वेदों को कंप्यूटर में, में नहीं रखोगे वेदों को खोपड़ी में रखोगे वेदांत के लिए वेबसाइट बना के वेदांत वेबसाइट में नहीं भरोगे अपने हृदय में अनुभव करोगे भगवान संसाधनों को बनाया है और संसाधन का स्वरूप वही है ये देखना चाहता है जो मुमुश जो साधक है वास्तविक क्या वो संसाधनों में ही और अधिन हो कर अपने जीवन को यापन करेगा संसाधनों के इस्तेमाल करते अपने बुद्धि की प्रखता को कुंठित होने नहीं देता है और दृश्य के अनुसार अपने बुद्धि को और तीक्ष्ण करते हुए अपने स्वरूपानुद्ध की ओर जाएगा इसलिए शिवदेव महाराज की परीक्षा जब जनक जी ने लिया कैसे लिया बाजार में भेज दिया एक कटोरा पानी भर के दे दिया एक पूर्ण गिरना नहीं चाहिए और बाजार में घूम गया और बाजार में क्या किया ये तो वैसी भीड़ होती ही है और कोई चाहे छोकरियों को भेज दी को ऐसे लड़कों को भेज दिया जाओ वे थोड़ा धक्का तो। देते हुए चलो तुम इसको धक्का देते हुए जाना और कह के सामने ही ही करके खिलखिलाते हुए बातें करना लड़कियों को औरतों को भेज दिया ये परीक्षा लेकिन शुक्रिया महाराज विचलित नहीं क्या कोई धक्का हमारे क्या सामने कोई खिलखिला के हंसे हाँ उनकी नजर उस कटोरी के जल के अलावर कुछ नहीं देखा। जितने भी अधिकारी वर्गों की बात आती है जब महाशक्ति स्वरूपा द्रौपदी को पाने के लिए अर्जुन को भी यही करना पड़ा क्या दिखाई देता है कोई कहता है चक्र दिखाई देता है कोई कहता है मुझे मछली दिखाई देता है लेकिन अर्जुन जो अधिकारी था उसने क्या कहा? मेरे को आंक से और कुछ नहीं दिखाई देता है जब वास्तव में साधक होता है जब वास्तव में लक्ष्य के कुछ नहीं दिखाई देता परीक्षा लेने के लिए अलक्ष्य को चारों तरफ बिखेरना जरूरी है चारों तरफ बिखेरना जब उसका लक्ष्य चारों तरफ रहेगा मैं आधर्म रहेगा उस बीच में आप धर्म रूपी लक्ष्य को किस प्रकार से पास रखेंगे और धर्म किस प्रकार से निष्ठा रखेंगे और धर्म का किस प्रकार से अनुष्ठान करेंगे उस आधर्मियों के बीच में यही आपकी परीक्षा है इसलिए शिष्य जारी में हम भी बैठे हुए अभी तो, तो बहुत बड़ा इसमें रहस्य है इसको समझना पड़ता है इसमें कि इसलिए भगवान क्यों इस तरह से अवतार लेते हैं ये भी इसके बहुत बड़ा रहस्य है तो संसार में चक्र चलाना भी है और वास्तव से मोक्ष मोक्ष का परीक्षा भी है समिति आपके अंदर वेद दृष्टि है वेद हो है संसार दिखाई दे रहा है तावत परि तो ये प्रश्न उठेगा बुद्ध ऐसे क्यों किया भगवान को जो को क्यों खंडन किया ये प्रश्न क्यों उठा जब ये था तो यदि आप उस दृष्टि से चलते हैं समित है ही नहीं कुछ भी बुद्ध न हुआ नवेद का तो खंडन हुई नवेद ही खत्म मामला ब्रह्म ही तो है केवल कुछ है ही नहीं परमाणु दृष्टि देखो गाती तो खत्म ये चर्चा जहाँ प्रश्न उठ रहा है पढ़ना हो रहा है बोलना हो रहा है व्यवहार है तो व्यावहारिक भेद को लेकर के सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी और व्यावहारिक भेद जहाँ आपने मान लिया है तो इस इसमें आप मानना पड़ेगा गुरु शिष्य भेद है मुख्य का भेद है आर्थिक नाथिक भेद है सारे चीज व्यवहार चलेगा ये संसार चल रहा है इसलिए हमने पहले भी कहा था बोलते हुए यावत पर्यंत आपका अपने आप तो स्वर में पर निष्ठता नहीं प्राप्त होती है तावत पर्यत सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी असली कथा तो ये एक ही है वही नाना रूप में दिख रहा है अतव नाना जो दिखाई देता है वो मिथ्या है यही सत्य है लेकिन सत्य में जब तक हमारी प्रतिष्ठा नहीं होती है जब तक द्वैत में निष्ठा है अज्ञानलेश अभी बाकी है तावत्पर्य संशय भी होते ही रहे आपके हृदय में संशय उत्पन्न हुआ है किसी भी तत्व को लेकर के किसी भी दृश्य को लेकर के तो यह समझना है कि आपके अंदर अज्ञान भी बाकी है क्योंकि उसी दिन सर्व संशय का नाश होना है जिस दिन तस्मिन दृष्टि पूरा उसके कारण नहीं होना संशय उत्पन्न हो रहा इसका अपना है तो मतलब एक अज्ञान है मान लो इस वजह से ये भी नहीं कि संशय पूछना ही नहीं डरना नहीं तो अज्ञान ही समझेंगे लोग इसलिए मैं संशय नहीं पूछूंगा <laughs> अरे लोग बाढ़ में जाए कुछ भी समझे खुद तो ब्रह्म ज्ञानी बनने की चेस्टा करो संशय का निवारण कर लो चाहे कोई आप अज्ञानी के ज्ञानी के फर्क क्या पड़ा है आपके अपने स्वरूप में ये हिंदू ये सोचे हम संशय ना पूछे भाई कृष्ण मत पूछो जो पूछेगा वो ज्ञानी है ऐसा नहीं करना तो so भगवान कहते हैं कि वह श्रुति भगवान आचार्य शंकर कह रहे हैं श्रुति इस में आदर रखती है बड़ी श्रद्धा रखती है और वो चाहती है मातृतुल्य पहले बोला ना सुर मातृतुल्य से महान है श्रुति इसीलिए बारम बारंबार पुनः पुनः आह क्या भुवनम प्रविष्ट रूपम प्रतिप बभूव एक भूता रूपम प्रतिप बच एक प्रकाश स्वरूप अग्नि भुवनम प्रविष्ट संपूर्ण भुवन में प्रवृ बाहो थी का आदि भिन्न भिन्न दाही रूप को पदार्थों के अनुरूप को प्राप्त कर लेती है रोपम रोपम काष्ठ प्रत्येक भिन्न भिन्न उपाधि स्वरूप को प्राप्त करके प्रतिरूपो ब उस काष्ट का अनुरूप ये हो जाता है जैसे देखो कोई गोल लोहा है कोई चौकोर लोहा है कोई अष्टकोन लोहा है अनेक प्रकार के अलग अलग केड़े मेड़े अनेक प्रकार का बना लो सारे लोगों को आगे में डाल दो गर्म हो गया निकालो अब उस उसने चौकोन वाला लोहा निकालोगे आग आपको चौकोरी तो दिखेगा गोल वाला लोहा निकालो तो आग आपको गोल लंबा चौड़ाई दिखेगी इसी तरह से जैसा उपाधि उसी उपाधि के अनुरूप जो है वह एक तत्व जो सर्व्यापक तत्व से बल में प्रविष्ट है तत्व उपाधियों के रूप का अनुरूप ही धारण कर लेता है एक सता भूतांतरात्मा इसी प्रकार से सकस्त्र भूतो के विद्यमान में विद्यमान जो आत्मा है वह एक है फिर भी रूपम रूपम प्रत्येक उपाधि को लेकर कहीं छह फुटगा कहीं पाँच फुटगा कहीं चार फुट का कहीं कीड़ी मकोड़ी का रूप जैसा जैसा रूप है जैसा जैसा उपाधि है उस उपाधियों में प्रविष्ट जब सर्वत्र प्रविष्ट है उन उपाधियों में भी व्यापक है ही है अनुरूप हो जाता है आकाश के समान अपने रूप से ये भी है, भाविकार रूप से व्याप्त हो रहा है जैसे आकाश घरे में भी है हर जगह नहीं, लेकिन आप बड़ा आश्चर्य होता है लोगों के अंदर एक व्यावारी की समझो बुद्धि की एक अविवेक के है एक बाल्टी है सोचा लें, एक बाल्टी स्नान घर एक बाल्टी रसोई घर में ठीक तीनों में पानी है और एक ही नल का पानी तीनों में आपने ही भरा है उसी हैंडपंप से निकाला तीनों में भरा लेकिन क्या आप कभी कुछ शौचालय के बाल्टी में विद्यमान उस पानी को लाकर रसोई घर में इस्तेमाल करोगे अपने अंदर देखो स्वयं रहे हैं पानी एक ही जगह से निकाला एक ही था लेकिन जैसे सुपारी में डाल दिया जिसका आपने संज्ञा दे दिया है शौचालय का बाल्टी एक नाम दे दिया ना उसको नहीं तो बाल्टी तो पहले वही थी जब दुकान से लाए थे तीन बाल्टी उसमें क्या नाम था उसके ऊपर कोई आपने उसको आरह दिया उसके नाम वो पड़ गया नाम पड़ गया सुपाई का शौचालय का बाल्टी और उसमें जो भी आया आपने पवित्रतम जल गंगा जल को डाल दीजिएगा उसके बाहर भी आप कहेंगे उस जल को रसोई में नहीं लाना क्या है तो गंगा जल बाथरूम में डाला उसे कपड़ा धोएंगे आप, बल्कि वहां का जल से यदि यह हाथ धो पैर गए तो शुद्ध नहीं मारोगे चौचालय का बाल्टी से बाथरूम के बाल्टी का पानी दोबारा हाथ तर धोगे क्यों ऐसे उस जल में कोई विकार आ गया क्या क्यों जल में तो कोई विकार नहीं क्योंकि यहां पर भरा है तीनों में या कोई भी शुद्ध जल आप भरा जल में कोई विकार नहीं है तो पार्टी में कोई विकार है क्या क्या शौचालय में रखने मात्र से पार्टी तो वही अविकारी केवल अपना मस्तिष्क की बात अपने भरा है ये शौचालय है मान लो उसी शौचालय को पारे में हमने तोड़ दिया पात्र पात्र उखाड़ दिया फर्स्ट क्लास बनाकर उसके अंदर भगवान की स्थापना करके मूर्ति रख दिया अब क्या वो टॉयलेट रहेगा ये आप कहोगे ये हमारा पूजा घर है और वहाँ का पानी आचमन करके फ्री उसी जगह पर रखा हुआ पानी जगह परिवर्तन नहीं हुआ जगह वही है लेकिन आप दिमाग कहता है ये मेरा पूजा मंदिर है बस इस वहां का पानी अत्यंत पवित्र है इसका मतलब यह तात्पर्य निकलता है कि सब कुछ खेल अपनी बुद्धि का है ये बुद्धि ये दृष्टि करने लग जाए अरे ये भी जलो भी जलोल सब कुछ सही है सब पवित्र ही है का? कि जल अपने आप में अधिकारी है भारतीय अपने आप में अधिकारी है और कमरे का भी अपने आप में अधिकारी बना हुआ है केवल अपनी दृष्टि उसके अंदर बदलती जाती है किसी का दह रूपम रूपम जैसा आपने उपाधि मान लिया उस उपाधि के अनुरूप वस्तु हो गया जैसा उपाधि आपने माना उस उपाधि के अनुरूप वस्तु बन गया है टाल दिया गया है? संस्कार दे दिया गया आपको टाइलेट है कहा जा गया हथ कर दो संस्कार ऐसे बचपन से ट्रिलिंग हो गया खोपड़ी के अंदर जो है ऐसा भरा पड़ा है ऐसी वासना दे दी गई है उससे वासित हुआ व्यक्ति मरने तक छोड़ नहीं सकता तो विदेशी को वो संस्कार नहीं दिया गया वैसे टॉलेट पेपर होता है कागजी ही पोष दिया कागज फेंक दिया न धोना न धाना कुछ नहीं अच्छा बड़ा जयराम जी आपके हाथ से करेगा आप कभी तो आप भी हाथ छोड़ लेंगे उससे आपको मतलब निकालना है ना वो आप नहीं सोचते उस समय में आप और प्रातिभाषिक व्यावहारिक में काम नहीं आता जो व्यावहारिक है वो पारमार्थिक में लागू नहीं होता जो कर्म का प्रकरण है वो व्यावहारिक भ्रांति का विषय है वो प्रातिभाषिक है और ये जो श्लोक है पारमार्थिक दृष्टि को प्रदान करने के लिए आया हुआ है लेकिन इस मंत्र के आधार पर आपके चिंतन ये होगा की भाई जब सब कुछ एक ही है तो शुद्धा शुद्ध ही नहीं इसे जीवन मुक्ति विवेक अत्यंत मदिरो देभरं कस्य शोचम विधीये ये जान लिया आपने ये उपाय तो सदा मलि नहीं रहेगा ये तो विकारी है विनाशी है और मैं जो देही मैं अविकारी विकारी हूँ और विनाशी हूँ जब इस भेद को जिसने जान लिया है उसको क्या तुम तो विधान करके शुद्ध का उसके लिए नहीं है ये सारी विधिया उस अज्ञानी के लिए है जो अपने स्वरूप में जीव भ्रयित्व का अनुभव करने को तैयार नहीं है ना उसका योग्य ही है इसलिए मुमुक्षु के लिए भी तुरंत त्यागने के लिए नहीं कहा है छोड़ो मत निष्काम भाव से कर्मों को करते रहो कहा अब यहां छूट जानी चाहिए छोड़ना नहीं जो छोड़ता है वह जरूर गलत कर रहा है वो तो फंसेगा छूट गया तो समझो उसके बला हो गया कोई किसी चीज को छोड़े होगा ना कागो होगा त्यागने का, हो का।, का मतलब क्या आप उसके संबंध को तोड़ोगे के केवल अंदर से संबंध को तोड़ोगे तो आप और कुछ नहीं बाहर जिसको छोड़ दिया लेकिन दिल के अंदर वही दिखाई दे रहा है तो फायदा क्या उसके साथ संबंध खत्म कर दो किसी को कहा असंग शत्र दृढ़वा हो असंघ है असंगता ही मूल चार समझो बीस समझो साधने मोक्ष का जब तक तो असंगता नहीं आया बाहर से त्यागने का कोई मतलब नहीं चल लाल पहन लो पीला पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला धीरेन का कहना यहा, है यहाँ अग्नि रथ प्रकाश आत्मा अग्नि है प्रकाश स्वरूप दृष्टान दिया जानकर के ऐसा होते हुए भुवनम भवं भूतान भुवनम अयम लोक भुवनम कर तम इम प्रो अनुप्रविष्ट ऐसा इस लोक में सर्वत्र व्यापक अग्नि है सूक्ष्म प्रकाश रूपे न सर्वत्र अग्नि व्यापक है लेकिन प्रकट का होता है ये भी लकड़ी का है ये सब लकड़ी के बहुत सारी चीजें यहाँ सभी में अग्नि व्याप्त है अब भी प्रकट नहीं है रूपम रूपम प्रति दारवारी दाहिया भेदम प्रतीत लकड़ी आदि जो दाह हैं जलने योग्य पदार्थे उनके भेद भेद उन, के, प्रती, प्रती तत्र तत्र उन, उन के अनुरूप ही प्रति प्रतिरूपा तत्र तत्र प्रतिरूपान दाह बहुविदो उन उनधियों में उन अनुपाधि के अनुरूप धारण स्वरूप को धारण करते हुए भेद वाला होकर बहुविध के समान प्रतीत होता है एक एवं ठीक उसी प्रकार है यह आत्मा, सर्वेश भूता नाम अभ्यंतर आत्मा सूक्ष्म सकल भूतों के जो आभ्यंतर वस्तु है अत्यंत सूक्ष्म होने से वो भीतर है। कहा जा रहा है यद्यपि वो भीतर बार सर्वत्र व्यापक है बार वादी शु इ उपाधियों में है वैसे यहाँ पर ही उपाधि की अपेक्षा से कहा जा रहा है भीतर सर्वदेहं प्रविष्ट सकल प्रविष्ट होने के कारण से प्रजरो उपाधि के अनुस्व रूप धारण कर लेता है रूपेण आकाशवत वो बाहर भी व्याप्त ये शरीर के भीतर भी है शरीर के बाहर भी है उसी प्रकार जैसे की आकाश जैसा आकाश अविकारी रूप धारण करते हुए भीतर बाहर सब जगह है सर्वत्र व्यापक घड़े का भीतर भी आकाश है घड़े का बाहर भी आकाश है बड़े के भीतर में जो आकाश है वो सोपाधिक आकाश है उपाधि से परिचन्नता को प्राप्त हुआ आकाश है तेन उसके बावजूद भी वो अविकारी तब भी है घरे से परिचन्न अवस्था में भी आकाश तो शुद्ध ही है अविकारी है उसके अंदर चाहे आप गंदगी भर दो चाहे लड्डू पेड़ा भर दो चाहे कच्चा मा चावल चाल रख दो आकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता सुगंधित पदार्थों को रखने से घटाकाश प्रसन्न हो जाएगा सुगंधित हो जाएगा कि दुर्गंध पदार्थों से घटाकाश दुर्गंधित या आप प्रसन्न होगा ऐसी बात नहीं है इसलिए आचार्य शंकर बध भाष्य ब्रह्मसूत्र शुरू में ही कहते हैं उपाधिकोषी है न लेमापी शब्द प्रयोग करते हैं लेमापी एक लेश मात्र भी कोई संबंध नहीं आत्मा उपाधिकृत गुण दोष से लेश मात्र भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है ना था ना होगा तहिकारी का बाज है अहिकारिक सत्यत्व का पाध किया जाता है इन गुणवा में और तरह के लिए नित्य होता है वही त्रिकाल बाधित होता है जीविकारी है वह जी नित्य वह असद रूप है और कभी न कभी बाधित होकर नष्ट होने वाला है कहे वो चाहे स्वर्थाबाद हो चाहे वह स्वर्गबाद न हो बाद प्राप्तवाद और अप्राप्तवाद जैसा हुआ करता है वैसे यहाँ पर भी बाद में दो प्रकार का वेदांत परिभाषण स्पष्ट ही आया है ये खो गया की प्रणय हो गया नष्ट ही हो गया स्वरूप ही हो गया, ही हो गया उसका दूसरे स्वरूप बाद नहीं हो वस्तु है लेकिन आप जान लिए मिथ्या है व्यवहार भी कर रहे है व्यवहार करने वाला भी मिथ्या है ये आप जान ले है व्यवहार का विषय अव्यवहार का करता कर्त कर्म क्रिया त्रिपुटी मिथ्या है नाटक जैसे चलते रहेगा कोई दिक्कत नहीं है और उसमें भी ये सब मोनो एक्टिंग।, एक्टिंग जानते हैं ना एक पात्रधारी होता है एक ही व्यक्ति होता है सकल पात्र का एक्टिंग कर देता है है मोनो एक्ट्रेस एक ही व्यक्ति है और वही सकल पात्रों का जो है वहां पर अभिनय करके दिखाता है उसी प्रकार एक ही आत्मा है यही करता बना है यही कर्म बना हुआ है क्रिया बन करके वार कर रहा है जैसे वाणी बना के बोलेगा मंत्री, मंत्री का जैसे बोलेगा मंत्री का बोले जैसे बोलेगा स्त्री का वाणी बोलेंगे स्त्री के जैसे बोलेगा वाणी का केवल खेल करते रहेगा और कहेंगे यार राजा खड़ा है उधर मंत्री है उधर वो वो खड़ी है ऐसे करके पहले से वो संकेत हो जाता है फिर उसके हिसाब से आपको जैसे खड़ा इधर से उधर चला के समझेगा वो औरत बोल रही है वहां खड़ा हो गया समझेगा मंत्री बोल रहा है बिहार हो गया तो कहेंगे राजा बोल रहा है आपके दिमाग भी ऐसे ही चलना चालू हो जाता है क्यों उसने बोल दिया ना पहले फीडिंग कर चुका है ऐसे समझने लगते उसी प्रकार यहां पर सारा खेल चल रहा है इस खेल को समझने के लिए दिमाग चाहिए थोड़ा उसी के लिए शास्त्र लगा हुआ है बुद्धि को मांझने में लगा हुआ है ष्ण बनाने के लिए एक दृष्टांत दृष्टान्त मेरा समझाएंगे तथा अन्य दृष्टांत इसी प्रकार एक और दृष्टांत देंगे जिस पर विचार कल किया जाए एक और दृष्टांत दिया जाता है उसी तत्व को समझाने की जो एक ही होता हुआ नाना रूपेण ना भाषित हो रहा है वायुर्यथ को भुवनं प्रविष्ठो रूपम रूपम प्रदि रूपो बभू एक भूता यथा एक वायु भुवन प्रविष्ट सूप रूप भूत्वा प्रतिपो बि वह प्राणात्मा जो वायु है वह वा सर्वत्र व्यापक समस्त भुवन में को व्याप्त वायु एक है फिर भी वही रूपम रोपम प्रत्येक उपाधि शरीर भी उपाधियों में प्रविष्ट होने के बाद शरीर के अनुरूप ही रूप धारण करवा होता है प्रतिरूपो बिंटी का शरीर वायु वो चिंटी के शरीर के अनुरूप बन जाता है हम लोगों के शरीर के अनुरूप हम लोगों के शरीर में विद्यमान वायु हो जाता है हाथी का शरीर में विद्यमान प्राणवायु हाथी के शरीर के अनुरूप धारण कर लिया है कि जैसा जैसा उपाधि मिला वैसे वैसे उपाधि वाला हो करके वो रहता है एक तथा सकल भूतों के अंतरात्मा तो होता ये जो आत्मा है वह भी एक ही है किंतु फिर भी प्रत्येक उपाधियों को प्राप्त करता हो तत्व तो तो उपाधि तो की अभिमान करते हुए प्रतिरूप उपभोवा तो प्रतिरूप हो जाता है तदरूप तो को प्राप्त हो जाता है भीतर भी और बाहर भी बहिष्ठ ऐसा कभी अभिमान नहीं होता है कि जैसे आप पांच फुट के गो लंबा कभी अपने आप दस फुट का अभिमान करके चले हैं क्या है यदि ऐसा चले है तो सोचो कि दरवाजा सामने है तो क्या करना पड़ जाएगा? पूरा ही झुक जाना पड़ेगा ना दस फुट है वो कितनी झुकनी पड़ेगी उसको आधा पूरा कब्जा के अंदर प्रवेश कर पायेगा लेकिन कभी ऐसा होता है क्योंकि अभिमान का कारण प्राणात्मा है प्राणवायु है अरे प्राणवायु जितना व्याप्त है शरीर के अंदर उसी हिसाब से आप अभिमान करेंगे 10 फुट को व्याप्त कर ले वो तो 10 फुट का अभिमान हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो जितना लंबा चौड़ा शरीर होता है उतने में ही प्राणात्मा प्राणवायु व्याप्त होता है इसलिए उतना ही पर आपका अभिमान होता है कि मैं उसी के हिसाब से चलता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती वायु पूर्वी है प्राणात्म देविष्ट प्राण रूप से शरीरों में प्रवेश किया हुआ वह वायु रूपम रूपम प्रतिरूप्या समानम इत्यार्थ समान ही है समझो कोई विशेष एक, एक से सर्वात्म संसार दुखितम परस यदि एक ही सर्वात्मा को प्राप्त किया है तो ये जो संसार का दुख है उससे दुखी वो एक आत्मा हो तो व्यापक इस संशय का निवारण करने के लिए बड़ा सुंदर दृष्टान से समार है सूर्यो यथा सर्वलोक से चक्ष न लिप्यते चाक्षु शरीर बाह्य दोष एक तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्य देखे नथा सूर्य सर्वलोक से चक्ष जैसे अपने प्रकाश से समस्त लोगों को उपकार करता हुआ ये जो सूर्य है वह मानव संपूर्ण लोक का नेत्र के समान है फिर भी चाह वा ये दोष ही जो पाप रूपी दोष है अपवित्र पदार्थों के साथ संसर्ग है उनके होने मात्र से भी उन चाक्ष दोषो के द्वारा वह लिप्त नहीं होता संबद्ध नहीं होता किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है ठीक उसी प्रकार एक तथा सर्वभूत अंतरात्मा सर्वभूतों में भी अंतरात्मा एक हो है सूर्य के समान और वह लोक दुख की ना लिप्त है जब बाह्य होता लोक दुख से लिप्त नहीं होता है सूर्य दृष्टान या चक्षु के लिए जान करके क्यूँकी ये चक्षु अपना आंतरिक अंदर में विद्यमान इंद्रिय है सूर्य सारे चीजों को प्रकाशित करता है चाहे गंदा चीज होगा चाहे अच्छा चीज होगा सबको प्रकाशित करता है लेकिन अच्छी चीजों के गुणों से वह संबंध नहीं है ना उसके अंदर कोई अभिमान होता है की मैं जब इतना सुंदर चीजों का मैंने प्रकाशन किया है न उसके अंदर एक किसी प्रकार का गंदे वस्तुओं के प्रकाशित करने पर उससे उत्तम दोषों सम्बानता आप मैं दोष पूर्ण वस्तुओं का प्रकाशन किया हूँ इसलिए मैं ठीक नहीं हूँ अपने अंदर दुख या खेद अनुभव नहीं होता ठीक उसी प्रकार से साधना को भी है इन उपाधियों के माध्यम से कुछ ही प्रकाशन हो रहा हो लेकिन उन प्रकाशन के बावजूद भी उनका वस्तुओं का इंद्रिया के मैं संबंध होने के बावजूद भी उस संबंध जनि गुण दोष संबद्ध न होने के कारण उस गुण दोष सुख दुख का ये भागी नहीं होता उसको कहते हैं निर्लिप्त भाव महात्मा तो निर्लिप्त होते हैं लोग बोला करते हैं इस तरह क्यों कहते हैं इसलिए मान करके कि महात्मा अपने आत्मसंतुष्ट तो है अच्छा बाहि किसी प्रकार के गुण दोष के संबंध नहीं होता सुख दुख से परे होता है अतएव निर्लिप्त है ऐसे व्यवहार होता है। उसी व समझार निर्लिप्त भाव को समझाने के लिए मंत्र है सूर्योयता चक्ष आलोक न उपकार करवन सूर्य जिस प्रकार से हमारे चक्षुओं के प्रति अपने प्रकाश के तरह उपकार करते हुए मूत्र पुरुषादी अशुचि प्रकाश है नशन सर्लोक ऐसी चक्षर सत न लिप्य मूत्र अशुद्ध पदार्थों के प्रकाशन के द्वारा भी दर्श वस्तु के दर्शक सर्वलोक चक्ष प्रत्येक जीव का जो अंक है क्योंकि अंक का भी मानी देवता सूर्य ही है सूर्य अपने प्रकाश के द्वारा इन अंकों के ऊपर अनुग्रह किया हुआ है इसका देवता है समस्त जीवों का चक्षु होने पर हो। चक्षु हो अभी सन्नालिप है होते हुए नहीं होता चाक्ष असुचारी दर्शन निमित्त आध्यात्मिक पाप दोषी बाहिच असुच् दोनों दोषो से ये तो चाक्षुष आध्यात्मिक दोषो से है और बाहिज वस्तुओं के दोष से उसका कोई संबंध दो चाक्ष अशुचारी दर्शन निमित्त जो आध्यात्मिक असूचित दर्शन कर दिया है अशुचित दर्शन निमित्त जो पाप आध्यात्मिक दोष है आध्यात्मिक पाप दोषी कौन अशुचारी सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य का संबंध अशुद्ध पदार्थों के साथ हुआ है अशुद्ध पदार्थों के साथ साक्षात संबंध भी हो गया किरणों के माध्यम से उन तो दोनों के साथ को कोई संबंध नहीं चक्षुओ के अंदर दोष होने के बावजूद भी ये पाप दर्शन करता है तो उस पाप का भोगी ये होगा पुण्य दर्शन करेगा उस पुण्य दर्शन का भागी ये होगा उपाधि स्वपाधि होगा शुद्धा नहीं हो जिस प्रकार से चक्ष का देवता सूर्य लेकिन पाप दर्शन किया उस तो पाप दर्शन का पाप का फल चक्षु का विमानी उस जीव को होगा न कि चक्षु का विमानी देवता को नहीं होगा क्योंकि उस दर्शन का अभिमान नहीं करता उस दर्शन का अभिमान जीव करता है यद्यपि चक्षु के ऊपर चक्षु का अभिमान ही देवता कौन है सूर्य है लेकिन सूर्य बोले चक्षु का अभिमान कर रहा है लेकिन चक्षुजन दर्शन का अभिमान नहीं करता नहीं चक्षुजन्य जो दर्शन है उसका अभिमान देवता नहीं करता उसका अभिमान जीव कर रहा है इसलिए दर्शनभिमानी को दर्शन का फल मिलेगा दर्शन के उपकरण के अभिमानी देवता को उस दर्शन के फल नहीं मिलने का ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है इस उपाधि का अभिमान आत्मा वाले करता होगा लेकिन उपाधि से होने वाले पुण्य पाप का संबंध इस आत्मा को नहीं होगा किंतु इस में जो अहमता महता करने वाला जो जीव आत्मा है उसी को ही पुण्य पाप का फल मिलेगा शुद्ध आत्मा जो व्यापक आत्मा जो एक आत्मा जो, जो सर्वांतर आत्मा है उसको इसका साथ कोई समुद्र होगा वो केवल इस पर है, सूर्य चक्षु पर अनुग्रह किया है कि ये देख सके संसार को पर जो एक सर्वभूत अंतरात्मा है वो इन उपाधियों पर अनुग्रह कर रखा है उस अनुग्रह में हमारा अपना एक अहंकार क्या हो गया एक दुर्भिमान हो जाता है ये जीव का अपना खेल है अविद्यावशा इसीलिए इन उपाधियों से होने वाले दर्शनारी पुण्य पापादि दर्शनों का जो फल इसके अनु सामान्य अनुग्राहक जो परमात्मा है शुद्ध भ्रम उसको नहीं मिलेगा किंतु इसको इसके दर्शन का अभिमान करने वाला जो जीवात्मा है उसको इसका फल मिलेगा ही किसी प्रकार से बाह्य वस्तु जो पदार्थ पड़े हुए है उनका गुण दोष में भी यदि वो भी सब कहा है शुद्ध भ्रम पर ही कल्पित है शुद्ध भ्रम का उससे अच्छा संबंध है लेकिन अधिष्ठान और अधिष्ठ अधिष्ठे बुद्ध जो सम्पन्द मात्र होने के कारण से वह परस्पर जो गुण दोष का संबंध नहीं माना जा सकता अस्थि भ्रांति और प्रीति मात्र अंश को प्रदान कर रहा है अधिष्ठान न की वो गुण दोष का अभिमान करेगा जैसे आपने किसी को कर्जा दिया वो कर्जा देने तक आपका अभिमान है मैंने भी खड़ा किया लेकिन वो बिजनेस घटपट हो गया तब क्या होगा? कोई बात नहीं मेरा ही है मान लोगे क्या क्या नहीं भैया तुम जाने तुम्हारा काम जाने लॉस हुआ तो मैं क्या करू मेरा तो एक लाख दो वापस ही नहीं होता है। मैंने अगले को अनुग्रह जरूर आपने की है लेकिन उस अनुग्रह को इस्तेमाल करने वाला जो दूसरा है वह व्यक्ति से उत्पन्न पूर्ण के प्रति आपको तो कोई समझ नहीं ठीक प्रकार यहाँ पर भी आत्मा इन पर अनुग्रह कर अस्थि भांति प्रत्याशित का प्रदान कर रहा है तीन लाख रुपया दे दिया साम, तीन हाथ अस्थिभा तीन लाख दे दिया अब जीवा तो तीन लाख को लेकर के दस लाख बनाए ना बनाए उसकी मर्जी है या उसको लेकर दुरुपयोग करके अहंता ममता करके शोक मोह का चक्र में अजन मरण के चक्र मरे तो उसकी भरा उसके लिए कोई लेन देन नहीं है कोई बात क्या समझा रहे है कि बाह्य दोष है उन वायु दोषम के साथ भी कोई संबंध नहीं होता भूतांतरात्मा एक सर्वभूतांतरात्मा गे सन तथा न लिप्यते लोक क्यों? लोको ही अविद्या स्वात्म ने अध्यस्त काम कर्मो तो अनुभव दी ये जीव है ये अपनी अविद्या के कारण ऐसी अपने में अध्यस्थ जो काम कर्म से उत्पन्न दुख है उसको अपना मान करके अनुभव करेगी कहता कि मैं दुखी हूँ न तुसा परमार्थ तो स्वर्ण इन परमार्थ में नहीं होता ये था दृष्टान रज्जु शुक्ति गणेश हो सर्प रज तो मलानी न रज्वादी स्व दूपानी सुंदी रज्जु में सर्प शुक्तिका में रजतो, ऊषर भूमि में उदक और गगन में मल ऊषरा शुद्ध करो ना गलत है तो तीन बार बोल दिया न ना रजारी नाम सदा दोष रूपाणी संधे और रजारी के अंदर स्वतही में दोष रूपा सर्व रजत उदक मलानी न संधि तो दोष रूपये सब चीजें उस रजवादी और अधिष्ठान में कभी नहीं होते विपरीत बुद्धि अध्यास निमित्ता तक दोष जो रजवादी है उनमें विपरीत बुद्धि के द्वारा अध्यास कर दिया आपने उस अध्यास निमित्त के कारण से दोष वाले के समान भाषित होता है दोषविभा और रज भी सर्ग जैसे धानों ने शक्ति रजत जैसे भान होने लगा ऊषण भूमि उदक जैसे भान होने लगा मरुमरी चिकाच को गुषण भूमि और गगन में मलिनत्व का भान होने तब क्या है हमने क्या किया उस संसर्गी में उसके वास्तविक स्वरूप को न ग्रहण करता हुआ विपरीत बुद्धि के द्वारा इन वस्तुओं को उसमें अध्यास कर दिया तारस अध्यास दोषवत भान न तद दोषी तेजाम लेपो हमारे द्वारा आरोप करके उस प्रकार से भान कर लेने मात्र से वे अधिष्ठानुपुदा पदार्थों में वस्तुओं का दोष का संबंध लेपो नहीं हो सकता तत्म लेपो न विपरीत बुद्धि अध्यासि क्यों क्योंकि वो जो अधिष्ठानुपदा पदार्थ है आपकी विपरीत बुद्धि के द्वारा कृत अध्यास के बहिर्भूत वस्तु के द्वारा किए जाने वाले अध्यारोप से भिन्न वस्तु अध्यारोप का अधिष्ठान वह वस्तु है, वस्तु है वो। उस अधिष्ठान का आपका अध्यारोप और अध्यारोप अध्यापारोपणी वस्तुओं के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि वो भिन्न विपरीत बुद्धि अध्यास भाइया ही तय शील तथा ठीक उसी प्रकार से आता ने सर्वोलोक क्रियाकार फलात्मक विज्ञान सर्वादिस्था विपरीत तन निमित्त जन्म मरण दुखम अनुभवती जीवात्मा क्रिया कारक और फल रूपा जो विज्ञाने क्रिया कारक और फल रूपा जो विज्ञान को जो की कैसे है वो सर्वाधिक के समान है सर्वादिस्थ विपरीतम सभीपरीत है उनको अध्यास करके आत्मा में तन निमित्त में जन्मरण आदि कम वो जो क्रियाकार फल निमित्त भी है कि क्या जनमरण आदि जो दुःख उस दुःख को जीव अपने में आरोप करके अनुभव करता है न तो आत्मा सर्वलोक का आत्मात्मा